सी खुशबू की मान सा कि बहुत से अनकहे लफजों से दसवीं हाँ मम्मी मैं खैरियत से पहुंच गई हूँ कोई परेशानी नहीं हुई बेस्ट बात यह है सेंट्रली लोकेटेड है शुक्रिया भाई हाँ नहीं नहीं मम्मी प्लीज आप बिल्डर से बात कर लें उसने वादा तो किया है कि वो दे देगा घर ईद तक आप बस वहीं से बैठ के उसको हरास करती रहे क्योंकि मैं उसके पीछे नहीं पढ़ सकती नहीं नहीं मैं लैंड लेडी से अभी तक नहीं मिली हाँ लेकिन सलमा बता रही थी कि वो किसी गर्ल्स कॉलेज की उर्दू रिटायर्ड लेक्चरर है। डैडी कैसे हैं हाउस न्यूयॉर्क गए हैं वाला है मैं ये सामान ले जाओ नहीं नहीं रहने दो बहुत कीमती सामान है तुमसे टूट वूट जाएगा हाँ मम्मी नहीं नहीं मुझे पैसों की अभी कोई जल्दी नहीं बस आराम से नेक्स्ट मंथ तक भिजवा दीजिएगा ना? हाँ अच्छा मैं फिर कमरा देख के आपको फ़ोन करती हूँ ओके बाय आ uh. सारी उर्दू मैंने इस पर कब साइन किया है okay. ओके ये क्या है ये मेरे घर के असूल हैं सुबह का नाश्ता 8 बजे दोपहर का खाना 2 बजे रात का खाना 8 बजे चुना जाएगा चुना जाएगा मैं कोई बर्ड नहीं हूँ जो मैं खाना चुनूँगी खाना खाती हूँ एनीवे anyway. रात 10 बजे के बाद कमरे में आमदोरफ़्त पे पाबंदी राइट right? okay, तमाम रोशनियां गुल कर दी जाएंगी और घर में मुकम्मल खामोशी छा जानी चाहिए क्यों? क्या ए रेट पड़ता है यहाँ पे 10 बजे के बाद टॉकिंग अबाउट नहीं बिलीव मैंने इस पे साइन कप किया है कमाल है this? इस घर में किसी भी किस्म के मर्द मेहमान को आने की इजाज़त नहीं और ख़ास तौर पर बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड को घर के अंदर और इस आस पास आने की इजाज़त नहीं सारी उर्दू बिलीव दू बॉयफ्रेंड्स को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा वट इज दिस नॉन तो मुझे भी पसंद नहीं है God. का क्या करे जो फ्रेंड्स बनने के लिए मेरा दिमाग खराब कर देते हैं I can't believe this, Madam Ji. कार्तिक तो आ जाएंगे जा तो, तो, तो जब किसी से आप पहली मुलाकात के लिए जाते हैं तो पूरी तरह तैयार होकर जाना चाहिए इससे वो मरूब होगी पर मैडम वो आपके कपड़ों से होंगी तुम्हें हर बात में अंग्रेजी बोलने की बीमारी है और क्यों भाई क्यों मरूब नहीं होगी वो वो जरा है ना हुआ करे मैंने अपनी तीस साल की तदरीसी जिंदगी में बड़ी बड़ी लड़कियों को सीधा किया है अब मुझे किसी की परवाह नहीं ऐसे ही तो नहीं मुझे रिटायरमेंट के वक्त तमगा मिला था बेस्ट टीचर का यूं भी मैं तो उसे रमजान भर के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ ईद पर तो तुम्हें पता है राहत ने आ जाना है बच्चों के साथ उस वक्त तो मैं उसे रख ही नहीं सकती पर मैडम आपने से रख मेरे लिए फजूल में काम बढ़ गया है तुम तो बड़ी काहिल और तो मुझे रशीदा ने कहा तो मुझे तरस आ गया अकेली लड़की है एक महीने के लिए जगह चाहिए कहाँ मारी मारी फिरेगी रशीदा वही जो आपके साथ पढ़ाती थी हाँ वही उसके हमसायों की बेटी की सहेली है अच्छा पढ़ा लिखा खानदान है पाँच बज रहे हैं वो मेरी राह देख रही होगी वो साफ सुथरी तो होंगी ना कमरा तो मुझे करना होगा हाँ हाँ बहुत साफ सुथरी है ये बात मैंने उसे बता दी थी शर्तों में भी लिख दिया था और उसने फ़ौरन ही मान ली अभी भी देख लो कितनी खामोशी है कमरे में मुझे यकीन है कि उसने कमरा पूरा सजा भी लिया होगा मुझे तो भाई ऐसी ही लड़कियाँ पसंद है जो बाहर काम भी करें और सलीका मन भी ठीक है ऐसी बेकार से कुछ कागज खींच दिया एक मिनट इसे मेरे कमरे में फाइल में लगा ना वापस आओ ठीक है बाजी जी बाजी बाजी जी, बाजी जी, उठ उठ भी भी जाओ, हो गई है। अब नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे उठने वाली नहीं है तुम ऐसे करो पानी लेकर आओ वाटर हाँ वाटर उठो ना लायक जाओ मग्गा लाना पूरा पानी पानी क्यों क्यों डाला मेरे डाला मेरे ऊपर ऊपर मैंने है है तुम्हारी मेरी बजे मुलाकात तय थी तो जिसकी मीटिंग होती आपके साथ उसके आप डाल देती हैं बेबक सोने वालों पर पानी ही डाला जाता है सारे कपड़े मेरे पीठ सब खराब कर दिया आपने <laughs> नहीं तुम कपड़े कहती हो तो फिर आप क्या कहती है नीचे लॉन में आ जाओ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ तुम रोजा नहीं रखती? रखूं ना रखूं ये तो मेरा पर्सनल मैटर है बैठो, बैठ जाओ। ईद तक तुम्हारा फ्लैट तैयार हो जाएगा? पता नहीं कहा तो है बहरहाल उससे पहले तुम्हें ये घर छोड़ना होगा क्योंकि ईद पर मेरी भतीजी आ रही है और उससे पहले मुझे घर खाली चाहिए मैंने भी अपने पेरेंट से कह दिया है कि वो बिल्डर से कह दें कि मेरा फ्लैट तैयार कर दे ईद तक अगर अब ना हुआ तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं और वैसे भी मैं अपने क्लिफ्टन वाले फ़्लैट में शिफ्ट होने को बहुत बेताब हो रही बहरहाल तुम्हारा क्लिफ्टन वाला फ़्लैट तैयार हो या ना हो तुम्हें एक महीने बाद जाना पड़ेगा क्योंकि तुम इस पर साइन कर चुकी हो मैंने कब साइन किया है देखो लड़की अगर तुम कागज़ों पर बगैर पढ़े दस्तख़त कर देती हो तो ये तुम्हारी गलती है अब क्योंकि तुम दस्तखत कर चुकी हो इसलिए इसे पूरा करना तुम्हारा फर्ज़ है पकड़ो असर की नमाज का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ मिस फरियाल हैं या घड़ियाल अभी मैं आके देखती हूं आपके कलर्स। ये ये कलर। कलर? आप आप आप जरा इसको इसको गाइड करो को। बताओ बताओ, उसकी क्या करनी है? इसमें very good. अब ये बताओ, ये किसमें आएगा? नहीं ही डालो डालो इसमें यहाँ पे पिंक कलर दो? Hmm. पिंक कलर दो? Yeah. शुरू से बताओ मुझे मरियम जैसी बुक चाहिए मैं अभी देती हूँ आपको मरियम जैसी बुक मुँँ, मुँँ बना दो ये क्या बकवास है यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सही बात है कॉन्ट्रैक्ट पेपर के बीच में वो पेपर लगा दिया ये तो सरासर चीटिंग नहीं है और फिर तुम्हें क्या मालूम कि किस पेपर पे सिग्नेचर करने और किस पे नहीं I जीब अजीब अजीब बातें लिखी हुई हैं कैन यू इमेजन कि उर्दू बोले अंग्रेजी बोलने से वो पता नहीं क्या इक्तन इख्त नहीं इजतनाब हाँ हाँ इजतनाब वही वही करें अजीब बातें लिखती हैं तुम अपनी अम्मी से कहो ना कि वो तुम्हारा बंदोबस्त कहीं और कर दें मैंने तो कहा था लेकिन कहने लगी कि बस एक ही महीने की बात है गुजार लो और ऊपर से मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन कर लिया है मुसीबत सही कह रही हो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता ना तो मैं तुम्हें कहती मेरे पास आ जाओ आई नो लेकिन अब क्या करूं सुनो उसका क्या हुआ मुझे तुमने एडवरटाइजिंग एजेंसी में अप्लाई किया था एजेंसी हाँ मुझे तो लग रहा है वो रमज़ान के बाद ही बुलाएंगे रमज़ान में कुछ नहीं होता और उसका क्या हुआ किसका वो ही जो तुम्हारे पीछे लगा था लालानी और माई गॉड चेसिंग स्कॉड का हेड लगता है मुझे जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पहले से पहुंचा बहुत है मुझे तो लगता है कहीं स्पाई है वो बहुत वियर्ड है इतना बड़ा कैरेक्टर है उस दिन तो मैं पता ही क्या कहता है मुझे कहते हैं लाए मैं आपकी मदद कर दूँ तो मैंने कहा हाँ तुम्हारी कबर खोदनी है आओ मदद कर दो उ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ दो लोगों के बीच में फंस गई हूँ वैसे तुम अब दुआ करो कि कहीं वो तुम्हारी मिस घड़ियाल को नजर न आ जाए नहीं तो तुम ईद से पहले ही घर से बाहर होगी हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं बहुत सीन हो जाएगा <laughs> चलो बस अब चलो काम खत्म हो गया हम्म mm, चलो हाँ बस सब सब ठीक है बैग्स ले ले आप कौन सी मीटिंग का टाइम है मीटिंग का नहीं सहरी का टाइम है फौरन उठो मैं रोजे नहीं रखती क्यों रोजे रोजे रखना बहुत जरूरी है। है? है? भी भी क्या क्या शर्तों में लिखा है? अगर मुझे मालूम होता कि तुम रोजे नहीं रखती तो मैं ये भी लिख देती। तुमने कमरे का क्या हाल बना रखा है। अपने कपड़े तक उठाकर नहीं रखती हो तुम कैसी लड़की हो तुम मैम ये मेरा कमरा है मेरी मर्जी मैं इस में इसमें जो भी करूँ हरगेज नहीं ये मेरे घर का हिस्सा है और इस घर में मेरी मर्जी चलेगी और मेरी मर्जी यह है कि तुम अपना कमरा साफ रखोगी और पाबंदी से रोजे रखोगी समझी तुम मैंने अभी तो आपसे कहा कि मैं रोजे नहीं रखती तो अब रखो वैसे भी हमारा बावरची खाना सहर और अवतार के दरमियान बंद रहता है नहीं रखोगी तो भूखी रहोगी समझी तुम <laughs> Why me? This woman cannot be धूप बहुत है काली हो जाएंगी प्लीज मेरा दिमाग ना खराब करो। मेरा मेरा वैसे ही पहला रोजा रोजा <laughs> रोजा है। मेरा भी रोजा है? है। आपका भी रियली मेरे साथ गाड़ी में चलें। आप जहां कहेंगी वहीं छोड़ दूंगा गर्मी बहुत हो रही है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है <laughs> वो आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसमें भी मेरा कसूर है कि मैं तुम्हारी टुकट बातें बर्दाश्त करूं क्योंकि तुम्हें मैं बहुत अच्छी लगती हूं। नहीं ऐसी बात नहीं है वो तो मैंने कहा कि, कि पहला पहला रोजा गर्मी बहुत है आप काली हो जाएंगी तो मैं आपके साथ खड़ा रहता हूं इसी तरह आप कहती है तो खुश न... कुछ नहीं कहूंगा छतरी समेत फाइन तुम्हारी गाड़ी का है चले और खबरदार पूरे रास्ते तुमने एक लफ्ज भी बोला तो समझे पक्का वादा एक लफ्ज नहीं बोलूंगा इस लड़की की हरकतें पहले दिन से मुझे ठीक नहीं लग रही थी तुमने गौर से देखा था उसे? मैडम जी मैंने अपने टू से देखा है। हजार मर्तबा तुम्हें कहा है अंग्रेजी मत बोला करो। सारी मैडम जी आपसे पहले मैं एक अमेरिकन के पास काम करती थी वो तो हमारे मुल्क में बम फटने लगे तो वो बेचारी चली गई उसने तो मुझे अंग्रेजी में फाट कर दिया था मैडम आप इस से बात करेंगी ना बात मैं तो उसे खड़े खड़े निकाल दूंगी ये बेहूद की मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी हर बात की बर्दाश्त है मुझमें, लेकिन बेहूद की ना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ ना कभी की है तभी तो आपको मेडल मिला था हाँ इसलिए मुझे मेडल मिला था बहरहाल वो आए तो मुझे फॉरन बताना ठीक है गाना है कदमों में दिल नजराना कबूल कर लो हाय हाय कर लो क्या बकवास बकवास है है है ये ये नहीं ये है। तो तो है। नहीं मिसुजाला गाना आप ही बकवासवासुजाला कौन सी सदी के गाने लगा दिए मेरे पास इस सदी के गाने भी हैं बिन तेरे सनम इस जहान में बेकरार हूँ मैं गाड़ी चलाओ समझे थैंक यू यू आर ऑलवेज मी मैं uh, आपका यहीं वेट करूं खबरदार जो हम दोबारा नजर आए तो मेरा वापस कैसे जाएंगे इस शहर में टैक्सी रिक्शा बस सब कुछ मिलता है समझे और अपना मुंह बंद करो डायरी लेकर आओ फौरन। इसी वजह से मैं रशीदा की बात नहीं मान रही थी मुझे पता था यही होगा यानी दो घंटे हो गए और वो उस लड़के के साथ घूम रही है इधर दो हाँ ये, ये नंबर मिलाओ। बाजी जी फोन तो क्लोज है क्या है वो जी फोन बंद है मेरी फाइल लेकर आओ भाग के जाओ भाग के जाओ ये ये नंबर मिलाओ सिफर तीन सौ सिफर तीन छो नौ छ कितनी दफा हिंसे पढ़ने सिखाई है पांच सौ इक्यानवे हेलो जी, जी कौन तुम उजाला की दोस्त हो जी बात कर रही हूँ मैं तुम्हारी दोस्त की मालिक मकान हूँ कहाँ है वो मुझे नहीं पता तुम कैसी दोस्त हो तुम्हें अपनी दोस्त के बारे में मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ है तुम ढूंढो उसे और पता करो वो कहाँ है और उससे कहो कि वो फौरन घर आए मुझे उससे जरूरी बात करनी है नहीं है ना जी नहीं मैंने अब्बा से दो महीने की छुट्टी ले ली है चले वो आपका काम हो गया कौन सा काम आपने कैट एजेंसी में जॉब के लिए अप्लाई किया था ना? हो गया वो नहीं उन्होंने कहा ईद के बाद देंगे। वैसे एक मशवरा दू मैं आपको आप चाहें तो मेरी शॉप की विंडो अरेंजमेंट कर सकती है मैं अब्बा से बात कर दूंगा <laughs> तुम्हारी परचून की दुकान की विंडो से करूँ हाँ तो उसमें क्या बात है अच्छे पैसे मिलेंगे मैं पैसे के लिए काम नहीं करती अपने शौक के लिए ले कर समझ आई आपका रोजा कैसा गुजरा मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा। गुजरासली मोड़ लो लेकिन आपका घर तो वहाँ है हाँ हाँ मुझे घर नहीं ना के घर जा कहां से आ रही हो क्यों पहले बताओ आ कहां से रही हो दिस उर्दू उर्दू में बात करो इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है ताल्लुक वट मेरा ताल्लुक है क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम किसी लड़के के साथ घूम रही हो और इस घर में रहते हुए ऐसी हरकतों की कोई गुंजाइश नहीं है पहली बात ये कि मैं किसी लड़के के साथ नहीं घूम रही थी और दूसरी बात ये कि अगर मैं घूम भी रही थी तो इसमें इसमें आपको क्या मसला है मेरी, मेरी जिंदगी है पहली बात तो ये कि ये मेरा घर है यहां मेरा कानून चलेगा और तुम उस कानून पर दस्तखत कर चुकी हो दूसरी बात ये कि तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि रानी ने तुम्हें उस लड़के के साथ जाते और फिर आते हुए देखा है और मैं तुम्हें कह चुकी हूं उस घर में बॉयफ्रेंड की कोई इजाजत नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तुम सुबह से उसके साथ घूम रही हो और मुझे बता रही हो कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है मैं तीस साल से लड़कियों के कॉलेज में पढ़ा रही हूं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं तुम जैसी लड़कियों को इसीलिए उस कॉलेज में मेरी इतनी इज्जत है आज भी जाती हो तो प्रिंसिपल खड़े होके मिलती है सो वॉट आई रियली डोंट केयर की आपकी कितनी इज्जत है मुझे पता है कि आपको मेरा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है इसीलिए आप छोटी छोटी बातों पर भतीजी आती है अगर मैंने उस टूप से पेपर पे साइन कर भी दिया है तो आपने भी पूरे महीने का एडवांस लिया है मुझसे आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते और अगर आपने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं तो मैं डेडी से आपकी शिकायत कर दूंगी हाँ कल रात को तो मैंने उनको बहुत सुनाई अच्छा ना डांट क्यों रही हैं क्या करूँ मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने दोबारा गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया है वो भी उर्दू मीडियम हम्म मम्मी एक ही महीने की तो बात थी नादिया के घर रह लेती तो आपके रीजंस भी ना कुछ ज़्यादा ही वैलिड होते आगे से मैं कुछ कभी कह ही नहीं सकती हाँ ठीक है मुझे लगता है मुझे फिर से उनसे बात करनी पड़ेगी हाँ चले मैं आराम से फिर आपको फ़ोन करती हूँ ओके बाय से बात करना चाह रही थी इसलिए आ ही रही थी तुम्हारी तरफ मुझे भी आपसे बात ही करनी थी बोलो नहीं इट्स ओके okay. आप बोले प्लीज बैठ जाओ जाओनिया नहीं रखते अभी मेरी राहत से बात हो रही थी वो कह रही है मैंने तुम्हें कमरा किराए पर दे ही दिया है तो तो तुम्हें बर्दाश्त कर लूँ अब एक महीने की तो बात है मम्मी भी मुझसे यही कह रही थी कि एक ही महीने की तो बात है अब दोबारा कहाँ शिफ्ट होंगी मैं आपको बर्दाश्त ही कर लूँ तो बेहतर है मेरी क्लास में अगर कोई लड़की बदतमीज़ी करती थी ना तो मैं उसे बाहर निकाल देती थी क्या करूं मजबूरी है मैं राहत की बात नहीं डालती ना वो मेरी बात डालती है मेरे भी मम्मी डैडी मेरी एक प्रॉब्लम पर हज़ारों डॉलर्स खर्च कर देते हैं लेकिन क्या करूँ वो अमेरिका में है और मैं यहाँ कराची में तो फिर ठीक है अगर अगर यहाँ रहना ठहरा तो कोशिश करो कि इस घर के असूलों के मुताबिक चलो तो फिर आप भी यही कोशिश करें कि मुझे अपनी स्टूडेंट नहीं बल्कि अपनी किराएदार समझें और मेरे मामला में कम से कम बोलें तुम्हारे मामला अगर मेरी बर्दाश्त से बाहर हुए तो मैं ज़रूर बोलूँगी तो फिर मेरी आपके लिए ये एडवाइस है कि आप अपनी बर्दाश्त का सर्कल बड़ा कर लें क्योंकि मेरे मामला आपके इस टीनी वीनी सर्कल में नहीं आने वाले उन्हें रहना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती मैं निकाल सकती हूँ मैंने आपको इस महीने का पूरा किराया दिया है और अगर आपने मुझे निकालने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी तुम्हारी ये मजाल कि तुम तो मुझे पुलिस की धमकी दे रही हो मैं तुम पे केस कर दूंगी आप मुझ पे केस नहीं कर सकती क्यूँकी आपने मुझसे पूरे महीने का एडवांस लिया है मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं इस घर के मालिक हूँ मैं रोजे से हूं और तुम पर गुस्सा करके अपना रोजा ख़राब नहीं करना चाहती मैं भी अपना रोजा आप पे जाया नहीं करना चाहती इसलिए आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते रानी देर क्यों कर रही हो शहरी और अवतार के दरम्यान कुछ नहीं मिलेगा तो मैं रोजा ही रखूंगी ना एक प्लेट ले आओ वक्त ऐसी होती है शहरी अफतारी शाम रात दिन हर वक्त बदतमीजी होगी तो फिर मैं ऐसे ही हूँ रानी पराठा ले आओ जल्दी वक्त खत्म हो रहा है कि ला चलो खोलो भाजी जी हो? तो मैं क्लेनिंग, क्लेनिंग कर मैं थी। खबरदार जो क्लैनिंग करने की कोशिश की मेरी चीजों की समझ आई वरना चीर फाड़ के रख दूंगी तुम्हें बाहर निकलो अब चलो भाई उजाला mm. सेट है आजकल चल रहा है मुझे तो लगता है किसी की लड़ाई शुरू हो जाएगी बस क्या मेरी उर्दू कितनी अच्छी होगी इनसे लड़ लड़ वो तो मुझे नजर आ ही रहा है mm -hmm. चाय थैंक्स यार बड़ी टेंशन में लग रही हो जाना। हम्म, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मुझे बता देती। मैं तो कभी वाना रहने देती अच्छा भला घर है मेरा, दोनों साथ ही रह लेते। आई विश अगर मुझे पता होता तो यकीन करो यही करते तो यकीन नहीं करो कि हर वक्त सुनाती रहती है कि मेरे आने से उनको कितनी प्रॉब्लम है लेकिन मैंने भी उनसे कह दिया कि होंगे वो किसीदार्ज़तदार टीचर लेकिन मेरे पेरेंट्स भी कोई गए गुजरे नहीं है उजाला तुम्हारी मिस मिस कहीं कॉलेज में तो नहीं पढ़ाती थी? थी। कोई नाम ले रही हाँ, फरियाल शौकत, यही नाम है ना उनका जब मुझे उनकी आवाज़ इतनी सुनी सुनी क्यों लग रही और उन्होंने तुम्हें बताया कि वो कितनी हाँ, तो क्योंकि बिल्कुल भी नहीं उफ, कितनी बदनामी हुई थी अखबारों तक में आ गया था उसी कॉलेज में तो पढ़ती थी मैं क्या लेकिन क्यों निकाला था अफेयर चला रही थी 25 साल के लड़के के साथ सीरियस और तुम्हें झूठ बोलूंगी क्या लड़कियां तो आज तक उनके अफेयर को याद करके मजाक उड़ाती हैं जैसे मैंने देखा है जो लोग जितने भरमबाज होते ना उतने झूठे भी होते हैं एक सेकंड मेरे पास शायद उस खबर की क्लिपिंग पड़ी हो मैं तुम्हें दिखाती हूँ हाँ जल्दी लाओ दिखाती हूँ एक सेकंड तो कॉलेज की की मिस शौकत अपने महबूब महबूब कमसिन बाहों में पाई गई जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से बेजत करके निकाल दिया गया oh God, I can't believe this. तो मैं तुमसे क्या छूट के ही थी ये मैं ले जाऊँ तो कॉपी करवा के दे दूंगी ना। शफीक। हो तो आप यहां बैठी हैं मैंने आपको देखा नहीं ये क्या है क्या है ये ईद का दिन है गले हमको लगाकर मिलिए रसम दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है फकत तुम्हारा आशिक नाम हु लालानी, यकीन नहीं आ रहा देख लो मेरा ख्याल लिखाई तो तुम पहचानती होगी मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हारी हरकतें मेरे उसूलों के आड़े आई तो मैं हरगज बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतनी घटिया हरकत इतना बेहूदापन मतलब डिटाई की कोई इंतहा होती है इतनी गिरी हुई हरकत की मैं तुमसे उम्मीद नहीं कर रही थी मैंने कोई गिरी हुई हरकत नहीं की है लालानी ने की है सो आग टू विध दिस अच्छा सारा दिन उसके साथ घूमती फिरती हो और कह रही हो तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है मैं कोई नहीं घूमती फिरती रहती उसके साथ उसने बस एक दो दफ़ा काम पे ड्रॉप किया है मुझे और काम क्या करती हो तुम एटलीस्ट आपकी तरह डबल नहीं रखती अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और क्या बकवास कर रही हो अगर ये बकवास है तो ये न्यूज कटिंग क्या कह रही है की अधेड़ उमर उर्दू लेक्चरारिस फरियाल शौकत अपने कमसिन महबूब की बाहों में पाई गई जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से बेजत करके निकाल दिया गया अब क्या कहेंगी आप आप मुझे तो गिरावा घटिया और बेहुदा कह रही थी अपने बारे में क्या ख्याल है इस कार्ड से तो ज्यादा बेहुदा खबर नहीं है ये इसीलिए कहते हैं मिस फरियाल कि दूसरों को कुछ कहने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि अगर अपना पोल खुल गया तो क्या बेजती होगी गॉड सब सुनने के बाद तो मैं यहां नहीं रह सकती अब आप आराम से बैठ के अपनी भतीजी का इंतजार कीजिए क्योंकि मैं यहां से जा रही हूं सुनो ये अपनी एडवांस की रकम लेती जाओ Thank you नादिया अरे आ गए तुम हाँ हाँ।, दिखाया पेपर तुमने। हाँ बड़ा ही हुआ बहुत ड्रामा हुआ क्या हुआ कुछ नहीं हो ना क्या था मैं छोड़ के आ गई उनको क्या मतलब क्या मतलब क्या मतलब हमेशा हमेशा के लिए आ गई उन्हें छोड़ के, हमेशा के लिए हम्म अब मैं यही रहूंगी उजाला उजाला उजाला उठो ना उजाला मुझे दो सेकंड के लिए लगा यार उठा वैसे सुबह सुबह तैयार हो काम से जा रही हूँ तुम प्लीज उठ जाओ ये तुमने कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है क्या फर्क पड़ पड़ता है? है? कौन आ रहा मुझे फर्क पड़ता है इसलिए कि मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है अच्छा, वैसे ये कब से हुआ? पहले तो तुम थी, थी। वहीं रख देती थी। वो तो तुम आ जाती थी तो मैं कुछ नहीं कहती थी लेकिन अब तो तुम यहीं रहोगी ना लिहाजा रूम को साफ रखना पड़ेगा okay. नो no प्रॉब्लम और प्लीज़ तुम अपने लिए स्लीपिंग बैग का बंदोबस्त कर लो तुम रात में बड़ी टांगे मारती हो प्लीज़ बुरा मत मानना वरना मैं तुम्हें नहीं कहती स्लीपिंग बैग का मुझे अकेले सोने की आदत जो है तो तु, लो पागल हो गई हो मैं तुमसे किराया लूँगी फिर तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम एक आध महीने में चले जाओ और फिर मुझे एडवांस वापस मांगोगी कहाँ से अरेंजमेंट करूँगी मैं इतनी जल्दी अच्छा मैं जा रही हूँ और ये तुम अपनी चीज़ें भी से तो समेटो si मैं आपके घर गया था मुझे पता चला कि आप घर छोड़ के आ गई हैं ये सब कुछ मेरे तोहफे की वजह से तो नहीं हुआ ना। मुझे जाना, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था मैं तो सोच रहा था कि शायद आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारा वो सा शेर, वो क्या था वो तो मैंने मजाक में लिखा था अगले पैसे मैंने लिखा तो था आपने पढ़ा नहीं प्लीज मुझे अभी परेशान मत करो मैं पहले ही बहुत परेशान मी। आप आप घर की वजह से परेशान है ना मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आप प्लीज मुझे मौका तो दें मैं वाकई कर सकता हूँ तुम्हें तो समझ नहीं आ रही मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद मैं खुद कुछ कर लूंगी लेकिन सॉरी ये मैं आपके लिए लंच बॉक्स लाया था आपका रोजा है ना कुछ देर में हो जाएगा और आपको यहाँ से कुछ मिलेगा भी नहीं ये खा लीजिएगा ये ये जूस, ये सेब, जूस, केले। इसमें सेबूर मतलब तुम कभी गुफ नहीं करो पर कभी नहीं है? मेरी समझ में नहीं आता फरियाल ने तुम्हें घर से निकाला क्यों उन्होंने नहीं निकाला मैं खुद छोड़कर आई हूं क्यों अब आपने रिकमेंड किया था तो मैंने सोचा मैं आपको बता दू काफी अजीब सी खातून लगती हैं हर वक्त चिड़चिड़ी रहती हैं मेरे से काफी प्रॉब्लम थी उनको और मेरे पर्सनल मैटर्स में टांग भी हड़ाती है और आपको पता है जब मैं वहाँ पहुँची तो इतना बड़ा सा कोई पर्चा शरायों वाला उन्होंने मुझे पकड़ा दिया शरातें हाँ अब ऐसा भी कोई करता है और जब मैंने मम्मी को बताया तो वो भी काफ़ी अपसेट हुई कहने लगी फ़ॉरन से फ्लैट चेंज कर लो लेकिन आपको तो पता है ना इतनी जल्दी फ़्लैट कहाँ से मिलता मुझे मेरी समझ में नहीं आता उसने मेरे सामने तो कोई शराय पेश नहीं की मैं तो वहाँ फिर भी रह जाती लेकिन मेरी फ्रेंड ने उनके कैरेक्टर के बारे में जब मुझे बताया तो मैं तो वहां नहीं रह सकती थी क्या कैरेक्टर क्या हुआ उसके कैरेक्टर के साथ आप तो उनके कॉलेज में उनके साथ पढ़ाती थी क्या आपको नहीं पता अच्छा तो वो अफेयर वाला किस्सा वही बात है ना हा? हाँ क्यों कोई और भी किस्सा है बेटा, देखो बहुत बड़ी बात है बेटा किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले मुझसे तो कंफर्म करती आपसे क्या कंफर्म करती मैंने तो ख़ुद अखबार की कटिंग देखी है ये झूठ है बकवास है वो लड़की मेरी क्लास में पढ़ती थी और फरयाल ने उस लड़की को डेट पर जाते हुए देख लिया था बस वो लड़की उसकी दुश्मन हो गई और उसने अपने बॉय फ्रेंड के साथ फरियाल की तस्वीर पेस्ट करके अखबारों में छपवा दी और वो अखबार जाकर उसने प्रिंसिपल को दिखा दी इस तरह उसको बदनाम किया है। अच्छा? खैर, खैर, अब अब क्या फर्क पड़ता है? मैं तो वो जगह छोड़ आई हूं। अब मुझे आप किसी और जगह के बारे में बता दें और हाँ एक महीने का नहीं बोलिएगा उनको पता नहीं मेरा फ्लैट कब तैयार होगा ज़्यादा ही अरसा लग जाएगा मुझे तो लगता है ठीक है बेटा चलें फिर मैं चलती हूँ अरे नहीं बेटा बैठो ना चाय पीकर जाना इतनी जल्दी का है कि हाँ ठीक है <laughs> आ गई तुम हाँ दरवाज़ा तो खोलो टाइम देख रही हो तुम क्या हो रहा है से फ़ोन कर रही हूँ यार अच्छा दरवाज़ा तो खोल दो आ रही यार तो तुम इतनी जल्दी क्यों सो सोगे जाहिर है दस बज रहे सोना तो था अच्छा मैं तो समझी कि तुम बारह बजे से पहले नहीं सोती sorry, तुम नहीं है तुम्हारा। तो मैं यहीं पे सो जाती अब ऐसा भी नहीं आ जाओ सो जाओ और ज्यादा शोर भी मत करना मुझे सुबह अर्म नहीं उठना होता है। Okay. No. No. मैंने मम्मी से बात की है वो कह रही थी कि मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ मैं तुम्हें तो डिस्टर्ब करती हूँ ना इसलिए नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है खैर अब तो कहीं और बात कर ली है कहीं so okay. और घर मिलेगा नहीं क्यों इसलिए कि लोग रेफरेंस मांगते हैं वो तो तुम्हें मिलेगा नहीं हाँ लेकिन कोशिश तो की जा सकती है rani Miss Faryal Miss Faryal Hmm. ख़राब है क्या ठीक hmm, हूँ रानी का है काम छोड़ के है क्यों <laughs> रोजा रखा है hmm. क्यों रोजा क्यों रखा जब तबियत खराब थी क्या बात है कोई काम है तुम्हें हाँ लेकिन जिस काम से आई हूँ वो आपसे अभी हो नहीं पाएगा कर लूंगी बहुत हिम्मत है मुझे पता है आप में बहुत हिम्मत है लेट ही रहे कितना बुखार हो रहा है रोजा भी रख लिया बुखार भी है अब अब दवा कैसे दूंगी मैं हद है अब पहले बुखार उतारूंगी फिर सब कुछ होगा ना अभी hmm. रख hmm? नहीं है चीनी बेटा इसमें चीनी नहीं डालते हेलो राहत वालेकुम सलाम बेटा कैसी हो हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ हाँ रोज़े चल रहे हैं हाँ बच्चे कैसे हैं माशाल्लाह माशा बेटा तुमने अपनी फ्लाइट का टाइम नहीं बताया हाँ अच्छा अच्छा अच्छा सलमान कैसे हैं नहीं नहीं था। तुमने ख्याल जो जो इतना रखा मेरा। अब मैं मैं इतनी भी बदतमीज़ कि किसी बीमार को अल्लाह के हवाले छोड़। अच्छा? एक और? आपसे उस दिन रेफरेंस लेटर रेफरेंस लेटर लेटर? लेने आई थी। क्यों? का फ्लैट लेना है। ओह, पर तुम्हारा तो अपना फ्लैट तैयार हो रहा था ना? आ, नहीं, अभी तक नहीं हुआ। वैसे मैंने डैडी को बोल दिया है डिफेंस में ले रही हो हाँ उसके अलावा और कौन सी ढंग की जगह है इस पूरे शहर में ये जगह अच्छी नहीं है है, लेकिन डिफेंस के मुकाबले में तो कुछ नहीं है और वैसे भी जब डैडी अले से वापस आए और उन्हें पता चला कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है तो वो बहुत परेशान हुए और अम्मी से कहने लगे कि हम इतने पैसे कमाते ही क्यों हैं उजाला के लेना उजाला को, को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस पर फ़ोन आया था hmm. ये तो काम ही नहीं करता इसकी बैटरी बोलती है बस वैसे तो ये हमेशा ऑफ रहता है जा रही होगा है रहने की मिल जाएगी तुम्हारा फ्लैट नहीं है मतलब झूठ बोला था मैंने आपसे कुछ नहीं है मेरा कोई भी नहीं और मैं अमेरिका से भी नहीं आई तो झूठ क्यों बोला अकेली लड़की यहां पे सेफ है भला झूठ तो बोलना ही था ना मुझे और फिर आप ऊपर से टेंशन दे रही थी कि आपकी भतीजी आने वाली अब मैं आपके पैर पकड़ के बैग तो नहीं करती ना कि मुझे भी यहाँ पे रख लें कोई नहीं आ रहा यहाँ जी कोई नहीं आ रहा यहाँ और ना ही आएगा लेकिन आप तो फोन पे बात कर रही थी हर साल मैं उसे फोन करती हूँ हर साल वो आने का वादा करती है फिर बहाना बना देती है वो मेरे भाई की बेटी है मैं जानती हूँ उसे वो नहीं आएगी लेकिन क्यों उन्होंने भी अखबार की वो खबर पढ़ रखी थी लेकिन वो खबर तो झूठी थी तुमने दूसरों के कहने पर यकीन कर लिया उन्होंने मेरे कहने पर भी यकीन नहीं किया ताल्लुका खत्म करती हैं सपने मुझसे यहां कोई नहीं आएगा तुम चाहो तो यहां रह सकती हो और आप क्या चाहती हैं मैं चाहती हूं कि तुम यहां रहो मेरे पास हमेशा छोड़ो मुझे कैसा लग रहा है uh, अच्छा लग रहा है फेक फ्लावर्स अच्छे नहीं लगते फ्रेश ज्यादा अच्छे लगते अच्छा, चलो ठीक <laughs> वैसे तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो जैसी दिखती हो। अच्छा? वैसे आप भी इतनी बुरी नहीं है जितना बुरा इंप्रेशन देती काफी गुजारे लायक है एक लगाऊंगी सॉरी <laughs> ये लो ये क्या है भाई ठीक है तुम्हारा ईद का जोड़ा तो लालानी ने तुम्हें दे दिया तुम वही पहनोगी लेकिन दूसरे दिन ये पहन सकती हो वाह तो कितना अच्छा है दिस इज सो प्रिटी बहुत अच्छा है और ईद के अगले दिन क्यों पहले दिन ही पहनूंगी और वैसे भी लालानी का जोड़ा तो मुझे वापस ही करना है क्यों कोई क्लास है उसमें पाँच साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पहले से मौजूद होता है और तो और उसके पेरेंट्स को भी मैं बहुत अच्छी लगती हूँ पर चून की दुकान है ना बस गलती से ग्रोसरी करती थी उसकी दुकान से वहीं से तो पीछे पड़ा है तुम कितनी लकी हो जाला। लकी? मुझे तो लगता है कि अल्लाह मिया ने कोई मजाक किया है मेरे साथ ऐसे नहीं कहते अल्लाह ताला जब हमें अपनी नियमतों से नवाजता है ना तो हम उनकी कदर नहीं करते जब वो हमसे मुंह मोड़ चली जाती है तब हमें उनकी याद आती है मुझे लालानी की याद नहीं आएगी अच्छा तुम्हें कैसे पता है तुम्हारे ख्याल में कोई और होगा जो तुम्हारी तमाम तर बेअबारियों के बावजूद तुमसे मोहब्बत करे जब जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़े वो वहां मौजूद हो तुम्हारी जरूरतों का जिसे तुमसे पहले एहसास हो तुम्हारे ख्याल में दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं नहीं सारी ज़िंदगी गुजर जाती है उनके इंतज़ार में लेकिन वो नहीं मिलते लोगों की कदर करना सीखो फ़ायदे में रहो कार्टून बन के फिर हर गीज मुझे अच्छा नहीं लगता ये क्या है ये बच्चों वाली चीजें बालों को अच्छी तरह से बालों को प्यार से रखोगी तो ही बाल तुमसे प्यार करेंगे समझ उनके साथ ये सलूक करेगा कभी ब्रश किया बालों को मेरा ख्याल मैं तुम्हारे बालों में तेल लगाऊ ला ये, ये दो तुम्हारे बालों में तेल लगेगा अब ये होगा कि धोने के बाद तुम्हारे बालों में तेल लगेगा और अगली दफा बाल धोने तक वो तेल लगा रहेगा तब जाके इनका कुछ बनेगा अच्छा मैंने तुम्हारा डिजाइन बनाया थैंक <laughs> यू